संक्षिप्त महाभारत आश्रमेधिक पर्व आत्मा की निर्लिप्तता परशुराम जी के द्वारा छत्री कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना ब्राह्मण ने कहा देवी मैं स्वयं न तो गंध सूखता हूँ न रसों का स्वाद लेता हूँ न रूप देखता हूँ न स्पर्श करता हूँ न नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ मेरे मन में न तो कामनाओं के प्रति राग है और न रोषों के प्रति द्वेष जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता मेरे स्वभाव का कभी भी लोप नहीं होता जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती उसी प्रकार विद्वान पुरुषकर्म में प्रवृत्त रहें तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता भामि यहाँ और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है पूर्व काल में कार्तवेरी अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था जिसके एक हजार भुजाएं थी उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था सुना जाता है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 उन्हें अभान करो कार्तवीर अर्जुन बोला समुद्र यदि कहीं मेरे समान वीर मौजूद हो, जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा समुद्र ने कहा राजन यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्ही के आश्रम पर चले जाओ उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं तदनंतर राजा कार्तवीर बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जबनग्दी के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुंचा और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विघ्न कर दिया फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा उन्होंने अपना फर्शा उठाया और हजार भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला उसे मारकर जमीन पर पड़ा देख मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंध बांधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे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 धर्म त्याग के कारण शुद्र की अवस्था में पहुंच गए तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की के उन्हें भी बड़े होने पर, ने मौत के घाट उतार दिया इस प्रकार एक एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार हो गया तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी बेटा परशुराम इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ भला बारंबार इस बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है इसी प्रकार उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी समझाते हुए कहा बेटा यह काम छोड़ दो छत्रियों को न मारो तुम ब्राह्मण हो तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो पहले की बात है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 इस प्रकार चिंता करने लगे अलर्क ने कहा मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है अतः वही सबसे प्रबल है। है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थाई विजय प्राप्त हो सकती है। मैं शत्रों में घिरा हुआ हूँ इसलिए बाहर के शत्रुओं पर हमला न करके इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा जब मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता रहता है अतः अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा मन बोला अलर्क तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं भीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे, तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी अतः और किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सकोगे यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया इसके बाद वे नासिका को लक्ष्य करके बोले मेरी यह नाशिका अनेकों प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके भी फिर उन्हीं की इच्छा करती है इसलिए इसी को तीखे बाणों से मार डालूंगा नासिका बोली अलर्क ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदिर्ण होंगे और तुम ही मरोगे अथा मुझे मारने के लिए और, और तरह के बाणों की तजबीज करो अब अलर्क कुछ देर विचार करके पश्चात जिहवा को लक्ष्य करके कहने लगे यह अजीब स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सहायकों का प्रहार करूंगा जिह्वा बोली अलर्क ये बाण मुझे नहीं छेद सकते ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बींद कर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे यह अलर्क कुछ देर तक सोचने विचारने विचारते रहे फिर त्वचा की अभिलाषा किया करता है अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इसे विदिर्ण कर डालूंगा त्वचा बोली अलर्क ये बाण मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते ये तो तुम्हारा ही मर्म विदिर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होने पर तुम ही मौत के मुख में पड़ोगे मुझे मारने के लिए तो दूसरी तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो तथा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया फिर नेत्र को सुनाते हुए कहा यह आंख आनेकों बार सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है अतः इसे भी अपने तीरों का निशाना बनाऊंगा आंख बोली अलर्क ये बाण मुझे नहीं छेद सकते तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बिंध डालेंगे और मर्म विलीन हो जाने पर तुम्हें ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा अथा दूसरे प्रकार के सहायकों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे तब अलर्क ने पुनः सोचकर कहा यह बुद्धि अपनी प्रज्ञा शक्ति से अनेकों प्रकार का निश्चय करती है अतः उसी के ऊपर अपने तीक्षण सहायकों का प्रहार करूंगा बुद्ध ने कहा अलर्क ये बार मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते इनसे तुम्हारा ही मरम विदर्ण होगा और तुम ही मरोगे जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे भाण तो कोई और ही है उनके विषय में विचार करो तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम भाण का पता न लगा तब वे एकाग्र होकर विचार करने लगे बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन से से बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बार से मार कर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया ये ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके परासिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए इस सफलता से राजर्षि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ